या कर्मण कर्ता मे पर अकर्ता अहम यर्मा लिंप न मे कर्मफले स्पृहा मो भीजा कर्म भी कर्म बध्यते न मा कर्मा लिंप देहाद्यारंभक ना कर्ण फलेशु मे स्पृहाृष्णा यु संसारिण अहंकर्ता अभिम कर्मसुस्पृहाफलेश तर्मा लिंप युक्त तदभा कर्मा लिंप यहां आत्म अभी अहंकर्ता नमे न मे कर्मफले स्पृहा स कर्म न बध्यते तेहाद्यारभ काीर्थ